no show talk pad ghungroo band talks on the songs of meera from the series mane ram ratan dhan payo number 9 jo yahan jeetne chala hai wo haarega जीत की आकांक्षा में हार छिपी जीत की आकांक्षा बीज है हार के वृक्ष का जो जीतने नहीं चला है वही जीतता है जो हारने चला है वही जीतता है वही मस्त का मार्ग है वो कहता प्रभु मुझे हराओ वो कहता मुझे डुबाओ वो कहता मुझे मिटाओ ये मस्त ही कह सकता है बुद्धिमान कैसे कहेगा बुद्धिमान तो ये बात ही पागलपन की समझेगा कि मिटाओ मुझे डुबाओ यह बात कैसी हो रही बुद्धिमान तो परमात्मा का भी सहारा मांगता है तो मैं कैसे जीतूं इसी में सहारा मांगता है मैं कैसे और शक्तिशाली हो जाऊं बुद्धिमान कहता है मेरी शक्ति बढ़ाओ मस्त कहता है मेरी शक्ति बिल्कुल ले लो मुझ में कुछ छोड़ो ही मत मुझे खाली कर दो क्योंकि खाली होके ही मैं तुम्हारा हो पाऊंगा मेरे में थोड़ी भी शक्ति रही तो मैं गलती करूंगा मुझसे गलती होगा मैं गलत हूं मेरा होना ही गलत है तुम मुझे पहुंच डालो लाख होशियार बनाकर खालिक एक मखमूर बना देता है मखमूर मस्त दीवाने पागल बहुत थोड़े लेकिन उन्हीं थोड़ों के कारण जिंदगी में थोड़ी रौनक है अर्थ है गरिमा है जरा तुम सोचो कि मीरा ना हो कबीर ना हो कबीर की जगह एक और कुबेर हो जाए तो जिंदगी में जो थोड़ा बहुत अर्थ है कहीं कहीं किरण फूटती मालूम पड़ती है वो भी ना फूटे इस अंधेरी रात में जो कोई तारा जगमगाता है वह भी ना जगमगाए इन कांटों में जो कभी कभी एक फूल खिल जाता है वो भी ना खिले ये थोड़े से जो पागल हैं जीसस ने कहा है इन्हीं के कारण जीवन में नमक स्वाद है दीज आर साल्ट ऑफ द अर्थ ये वचन प्यारा है ये पृथ्वी के नमक है इन्हीं के कारण जिंदगी बेरोनक नहीं हो पाती बेस्वाद नहीं हो पाती ये थोड़े से लोगों पर ही आशा है मगर इन थोड़े से लोगों का सूत्र बड़ा सरल है कांस तुम बुद्धिमानी को जरा एक किनारे रख कर समझो तो सूत्र बड़ा सरल है इनका सूत्र इतना ही है कि हम बहुत छोटे हैं अस्तित्व विराट है हम विराट के खिलाफ लड़के कैसे जीत सकेंगे ये तो ऐसे ही जैसे एक बूंद सागर से लड़ने लगे कि एक किरण सूरज से लड़ने लगे कि एक पत्ता वृक्ष से लड़ने लगे यह बुद्धिमानी तो पागलपन है यह बुद्धिमानी बुद्धिमानी नहीं यह तो ऐसे ही जैसे एक छोटी सी लहर और नदी से लड़ने लगे कैसे जीतेगी जीत की तो कोई उपाय ही नहीं रहा पहला कदम ही गलत दिशा में पड़ रहा है लहर जीत सकती नदी के साथ तुम भी जीत सकते हो परमात्मा के साथ मगर परमात्मा के साथ होने के लिए तुम्हें पहले बिल्कुल मिट जाना होता है, तभी तुम उसके साथ हो सकते हो तुम्हारी थोड़ी भी अकड़ भीतर बनी रहती उतनी ही तुम्हारी दूरी बनी रहती उतना ही फासला बना रहता है परमात्मा दूर नहीं है तुम परमात्मा से दूर हो परमात्मा बिल्कुल पास है मगर तुम अपनी लड़ाई के कारण दूर हो तुम अपनी अकड़ से मरे जा रहे हो और आदमी इन्हीं अकड़ के कारण नमालुम कितने विधि विधान खोज लेता धर्म के नाम पर भी उपवास करेगा व्रत करेगा धूप में खड़ा होगा शरीर को कोड़े मारेगा कांटों पर लेटेगा और नमालुम कितनी तरह की मूढ़ताएं करेगा ये मूढ़ताएं हैं और ये रुग्ण स्थितियां हैं इनको तुम पूजा देते रहे हो मगर ये चित्त से विक्षिप्त लोग हैं ये स्वस्थ लोग नहीं है ये फिर भी वही लड़ाई जारी है अब नए ढंग से लड़ाई जाड़ पहले ये रुपया कमा के लड़ रहे थे अब ये पूर्ण कमा के लड़ रहे हैं मगर ये परमात्मा को हराने को तैयार ये कहते हैं कि ठीक है तब से होगा तो तब से मगर जीत के रहेंगे गला देंगे अपने को शरीर को काट डालेंगे लेकिन जीत के रहेंगे सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है लेकिन एक मैं को दांव पे लगाने को तैयार नहीं वो मैं पहले धन के कारण भरता था अब तप के कारण भरता है पहले भी इस सिंहासन पर विराजमान थे वो सिंहासन सोने का था अब इन्होंने पुण्य का एक सिंहासन बना लिया व्रत त्याग तपश्चर्या का सिंहासन बना लिया लेकिन सिंहासन पर यह अब बैठे हुए भक्त कहता उतरो सिंहासन से यह सिंहासन उसका है अंसी का है अंश का नहीं सागर का है बूंद का नहीं विराट का है छुद्र का नहीं उतरो सिंहासन से जगह खाली करो और तुम्हारे जगह खाली करते ही वह तुम्हें भर देता है इतना ही सरल है मामला इसलिए जीसस कहते हैं छोटे बच्चे की भांति मखमूर बनो मस्त बनो छोटे बच्चे में मस्ती देखी और अकारण होती है मस्ती तभी मस्ती तुम जब चुनाव में जीत जाते हो तब तुम बैंड बाजे में बड़ी मस्ती प्रकट करते हो वो मस्ती नहीं है क्योंकि उसमें कारण है जिसमें कारण है वो मस्ती नहीं तुम्हें धन मिल गया लॉटरी खुल गई तुम्हारे नाम तुम बड़े मस्त हो पार्टी दी है घर में संगीत बहरा है लोग नाच रहे मगर ये मस्ती नहीं इसमें पीछे कारण है लाटरी न मिलती तो, तो तुम मस्त नहीं हो सकते थे चुनाव न जीतते तो तो तुम मस्त नहीं हो सकते थे यह मस्ती बाहर इसका आधार है यह मस्ती तुम्हारे भीतर से आविर्भूत नहीं मखमूर उसे कहते हैं जिसकी मस्ती उसके भीतर से आती जो शराब तो पीता है लेकिन भीतर की पीता है बाहर की नहीं जिसकी मस्ती अकारण छोटे बच्चों की मस्ती अकारण होती है छोटे बच्चे की मस्ती उसके भीतर से होती वो अपनी मस्ती के कारण दौड़ता है तुम तो मस्ती पाने के लिए दौड़ते हो छोटा बच्चा उछल कूद कर रहा है इसलिए नहीं कि कुछ उसको लाटरी मिल गई कि चुनाव जीत गया कि प्रधानमंत्री हो गया कुछ भी नहीं उछल कूद कर रहा है क्योंकि मस्ती है भीतर ये मस्ती को तो छलकाना पड़ेगा यह मस्ती नाच रही है हैरानी भी होती कि कारण क्या है क्यों इतने खुश हो कारण की कोई जरूरत नहीं है खुशी स्वाभाविक है जैसे बच्चे की खुशी स्वाभाविक है ख्याल करना बच्चा दुखी होता है जब कारण हो और खुश होता है अकारण एक बच्चा अपने झूले में पड़ा मस्त हो रहा है अपना अंगूठे ही चूस रहा है अब ये भी कोई चूसने की चीज मगर मस्त है आनंदित हो रहा है गदगद है फिर रोने लगा रोने लगा तो भूख है कारण जब मस्त था तो कोई कारण न था बच्चा दुखी होता है कारण से सुखी होता बिना कारण के तुम्हारी हालत थी उल्टी सुख के लिए कारण खोजते हो दुखी अकार इधर मैं रोज लोग देखता हूं रोज एक के बाद एक कतार मुझसे मिलते रहते बड़े दुखी हैं कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता उनसे भी जरा खोजिन करके पूछो तो वो भी कहते हैं हमें भी पता नहीं चलता कि कारण क्या है मगर दुख है ये बात पक्की जिंदगी में कुछ नहीं मालूम होता सब थोता है ये तो जीवन का बिल्कुल गणित उल्टा कर लेना हुआ ये तो तुम शीर्षासन करने लगे इस प्रक्रिया को बदलना होता है इसलिए अगर तुम अकारण हंसोगे तो लोग चौंकेंगे कि पागल तो नहीं हो गए किस कारण हंस रहे हो इसलिए अगर कोई अकारण हंसे तो उसे लोग पागल कहते हैं यहां आश्रम में हमारी अंत्यवासी है सत्या वो हंस रही तीन महीने से अकारण तीन महीने तक कोई हंस भी नहीं सकता कारण तो होते नहीं इतनी देर चलते ही नहीं लॉटरी में मिली खत्म चुनाव जीते गया दस पंद्रह दिन बाद मुसीबतें शुरू जिन्होंने वोट दिया था वही खड़े छाती पे कि अब आश्वासन का क्या हुआ जो वचन दिए थे वो पूरे करो बाहर से आया कारण थोड़ी देर चल सकता है लेकिन सत्या तीन महीने से हंस रही पहले तो खुद भी डरी कि ये क्या हो रहा क्योंकि रात बिस्तर पे पड़े पड़े नींद खुल गई और हंसी आ जाए उसके पति भी यहां है वो भी मेरे पास भाग्य आए कि मामला क्या ये पागल तो नहीं हो रही क्योंकि पड़े पड़े बिस्तर पे कोई कारण ही नहीं कोई बात ही नहीं और ऐसा हंसती है खिलखिला के और फिर रुकती नहीं और अगर इससे पूछो क्यों हंस रही तो और हंसती इससे पूछना भी खतरनाक है और इसका जो कुछ भी हो मैं पागल हो जाऊंगा अगर ये इस तरह चलता ही रहा तो क्योंकि सुबह बैठी हंसने लगती दोपहर बैठी हंसने लगती कोई कारण नहीं दिखाई पड़ता उससे मैंने पूछा कि तुझे तो क्या हुआ उसने कहा कुछ कह नहीं सकती क्या हुआ बस एक गुदगुदी आती भीतर से आती एकदम भीतर जैसे कोई गुदगुदाने लगता है फिर रोकना मुश्किल हो जाता है फिर हंसती हूं और दूसरों को परेशान देखती हूं तो और हंसी आती है कि ये भी खूब रहा फिर अपनी हंसी पे हंसती हूं कि ये मैं क्या पागल हुई जा रही हूं फिर इसका कोई अंत ही नहीं नींद कम हो गई है मगर कोई थकान नहीं और हंसी नहीं थी जिंदगी भर से कारण होता था तब भी नहीं हंसी थी हंसना उसकी आदत में सुमार नहीं था इसलिए पति और भी हैरान कि ये तो इस तरह की थी ही नहीं कभी गंभीर सदा गंभीर मेरे पास भी जब आती थी इन तीन महीनों के पहले तो सदा रोती कुछ ना कुछ शिकायत कुछ ना कुछ गलत दुनिया में हो रहा कहीं उसे शांति नहीं कहीं चैन नहीं इधर तीन महीनों में हालत बिल्कुल बदल गई है मैं उससे कहता था सत्या रुख थोड़ी प्रतीक्षा कर थोड़ी और प्रतीक्षा कर अब कहती किसी तरह मेरा यह हंसना रोको ऐसा हेमा को भी हुआ था अभी रोके रहती है अपनी हंसी मगर जब आती है तो फिर रोकना उसे मुश्किल हो जाती तीन दिन तक सतत हंसती रही थी बिना सोए बिना खाए पिए लोग तो पागल ही और ऐसी हंसी का गुणधर्म ही अलग होता है उसकी ताजगी अलग होती है वो कहीं बड़े दूर से आती जैसे परमात्मा तुम्हारे भीतर हंसा वो तुम्हारी नहीं होती तुमसे आती जरूर है तुम्हारी नहीं होती मस्ती का अर्थ होता है आनंद स्वभाव है दुख स्वभाव नहीं आनंद सतत होना ही चाहिए दुख कभी कभी हो जाए चलेगा भोजन में चटनी की तरह चल सकता है मगर तुमने चटनी का भोजन बना लिया है तुम उसी का भोजन कर रहे हो तो स्वभावता तुम्हारे जीवन में बड़ी कुरूपता हो गई है अंधेरा हो गया अमावस् हो गई लाख होशियार बनाकर खालिक एक मखमूर बना देता है एक मस्त पैदा होता है आदमी लाखों में कभी विरला होता है मीरा उन विरले लोगों में से एक है ये सारे गीत उसकी मस्ती के गीत हैं ये भीतर की गुदगुदी जिसे वो संभाल नहीं पा रहे जो बाहर बही जा रही मीरा को तुम रोते भी पाओ तो अपने आंसू जैसे आंसू मत समझना वे आंसू परम आनंद के वे आंसू परम आल्लाद के मीरा को तुम परमात्मा की शिकायत करते भी पाओ तो भूल के भी ऐसा मत समझना कि वो शिकायत कर रही वो तो प्रेम के शिकवे हैं शिकायत नहीं वो तो प्रेम की मान मनोबल है रूठना इत्यादि है वो जो परमात्मा से प्रार्थना करती कि और आओ और आओ और आओ वो तो सिर्फ इस बात की खबर है कि प्रेम कभी तृप्त नहीं होता प्रेम तृप्त हो ही नहीं सकता जितनी तृप्ति मिलती प्रेम को उतना ही प्रेम विराट होता जाता है जितना मिलता है उतना और मिलने की संभावना साफ होती जाती जितना मिल जाता इससे और भी ज्यादा मिल सकता है इसका भरोसा बढ़ता है फिर परमात्मा से कोई तब तक तृप्त नहीं होता जब तक कि उसी में लीन न हो जाए तो विरह लेकिन विरह का यह मत समझना मतलब कि मीरा को परमात्मा मिले नहीं विरह का इतना ही मतलब है कि मिले हैं और मिलने से ही उपद्रव शुरू हुआ है मिले हैं और विरह जगा है। तो दुनिया में दो तरह के विरही हैं। एक तो वे जिन्हें परमात्मा नहीं मिला उनका विरह बहुत गहरा नहीं होता क्योंकि जो मिला ही नहीं उसका विरह भी कैसे करोगे रो भी लोगे कभी कभी तो तुम खुद ही पाओगे कि रोना कुछ उधार जिसको कभी देखा नहीं उससे प्रेम कैसा जिससे कभी मुलाकात नहीं हुई उसकी याद कैसी उसका स्मरण कैसा है जिसने कभी तुम्हारे हाथ में हाथ नहीं लिया उसके स्पर्श का तुम्हें अनुभव ही नहीं है तो उसके आलिंगन की आकांक्षा में सच्चाई कितनी हो सकती तो भक्तों के साथ याद रखना उनके विरह का मतलब तुम सदा ऐसा मत समझ लेना कि उन्हें परमात्मा नहीं मिला इसलिए रो रहे तुम्हें मैं ये सचेत कर देना चाहता हूं वो रोही इसीलिए रहे कि मिला है मिला है और मुश्किल हो गई मिला क्या कि मुश्किल हो गई स्वाद ले लिया है ऐसा स्वाद ले लिया कि उस स्वाद के कारण संसार के सारे स्वाद तो एकदम फीके हो गए ये अड़चन हो गई पहले जिन चीजों में रस था वो रस गया यहां एक फर्क समझना जिसको तुम त्यागी कहते हो वो पहले संसार में रस छोड़ता है वो सोचता है संसार में रस छूटे तो परमात्मा में रस लगे छूट छूट के भी नहीं छूटता है। लड़ता झगड़ता है, है भागता है इधर उधर दौड़ता है आंखें बंद करता है व्यायाम प्राणायाम करता है सब तरह के उपाय करता है संसार से दूर दूर निकल जाता है हिमालय में कि न रहेगा संसार न रस आएगा मगर कुछ नहीं होता इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो रस का अनुभव किया है वो पीछा करेगा सच तो यह हिमालय पर ज्यादा पीछा करेगा बजाय बस्ती में रहने के बस्ती में तो उपाय भी हिमालय पे उपाय भी नहीं रह जाएंगे सिर्फ भागती अंधी वासना रह जाएगी झंझावात होगा भीतर एक वासना का याद आएगी उन स्वादों की जो लिए थे स्त्रियां साधारण थीं जिनको तुम छोड़ आए हो हिमालय की गुफा में बैठे बैठे हुए सब अपसराए हो जाएंगी तुम्हारी भूखी वासना उनको रंग देगी रूप देगी उनको साज, सजाएगी संवारेगी भागने से नहीं कुछ होता लेकिन वो असाधारण गणित है आदमी का कि जिस परिस्थिति में वासना जगती है वहां से भाग जाओ न रहेगा बांस न बजेगी बासरी ये बांसरी कुछ ऐसी कि बिना बांस के बच सकती ये बांसुरी तुम्हारे भीतर है इसका बांस से कुछ लेना देना नहीं क्योंकि वासना तुम्हारे भीतर है बाहर तो परिस्थितियां केवल उकसाने का काम करती तुम भाग गए तो इससे कुछ हर ज... अंतर नहीं पड़ेगा भीतर जो है वो भीतर है वो तुम्हारे साथ चला जाएगा भक्त की प्रक्रिया दूसरी भक्त पहले परमात्मा में रस को लगा लेता फिर अपने आप संसार में विरस हो जाता भक्ति की प्रक्रिया विधायक है त्यागी की प्रतिक्रिया प्रक्रिया नकारात्मक है अगर चुनना हो तो भक्त की चुनना उसका साफ सुथरा मार्ग वो ये कहता है पहले परमात्मा में थोड़ा रस लगाएं तो पहले तो भक्त रोता है उस रोने में बहुत वजन नहीं होता बहुत बल नहीं होता उस रोने में सिर्फ जीवन की पीड़ा होती उन आंसुओं में इस जीवन में कुछ सार नहीं मालूम पड़ता है इसका विषाद होता है लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त में विषाद बढ़ता जाता है विरह बढ़ता जाता है एक घड़ी आती क्रांति की जैसे पानी को हम गर्म करते हैं सौ डिग्री पे भाप बन जाता ऐसे ही विषाद को गर्म करते करते गर्म होते होते एक डिग्री एक खास जगह हर एक में अलग अलग होती आदमी पानी जैसा नहीं है कि सब आदमी सौ डिग्री पे भक्त हो जाए हर आदमी में अलग अलग होती क्योंकि हर आदमी अलग अलग यात्रा करके आया है जन्मो जन्मों के अलग अलग संस्कार एक एक आदमी अपने आप में एक दुनिया है उस जैसा दूसरा कोई आदमी नहीं है। तो कब होगी कहना मुश्किल है लेकिन अगर कोई विषाद में पढ़ता ही रहे पढ़ता ही रहे तो एक दिन होती जरूर है और सब में अलग अलग समयों में होती है, अलग अलग घड़ियों में होती इसलिए भविष्यवाणी भी नहीं हो सकती लेकिन होती निश्चित है रोते रोते एक दिन तुम पाते हो कि रोने का गुणधर्म बदल गया अब तक रो रहे थे विषाद से एक दिन अचानक पाते हो कि अब विषाद नहीं हसर के आनंद के सुख के आंसू आने शुरू हो गए वो क्रांति का क्षण है तुम अचानक पाते हो सारा गुणधर्म बदल गया अब भीतर तुम इसलिए नहीं रो रहे हो कि परमात्मा नहीं मिला है इसलिए रो रहे हो कि अब उसकी झलक मिली है अब झलक और मिले अब झलक बार बार मिले अब झलक रोज रोज मिले अब झलक हर पल मिले अब एक पल को भी आंख से ना हो ये उसी आनंद की अवस्था में गाए गए भजन कोई कहियो रे प्रभु आवन की मीरा कहती है कोई मुझे खबर कर देना अगर प्रभु आए क्योंकि मैं तो ऐसे रोने में लगी हूं कि मुझे पता ही नहीं चलेगा वो द्वार पर आके खड़े हो जाए और मैं अपना रोना ही करती रहूं ये मेरे आंसू बहते ही रहे मेरी आंखें आंसुओं से भरी हैं कोई मुझे खबर कर देना वे द्वार पर दस्तक दे तो ऐसा ना हो कि मैं स्वागत को तैयार भी ना हो कोई कही और प्रभु आवन की, और कोई खबर मुझे दे देना कब आने को हैं, कब तक आएंगे ताकि मैं तैयारी कर लूं। ये बात ऐसी नहीं है कि मीरा ने प्रभु ना जाने जाना है उनका आगमन देखा है उनकी बांसुरी सुनी है उनके पग ध्वनि का इसे स्मरण इस है मगर यह कह रही कि मैं इतनी विवल हो रही हूं उनके वियोग में मैं ऐसी रो रही हूं मैं ऐसी लोट रही हूं जमीन पर मेरी आंखें आंसुओं से भरी हैं मुझे कुछ और दिखाई नहीं पड़ता मेरा चित उन्हीं पुराने स्मरणों से भरा है उनकी तस्वीर मेरे भीतर कहीं ऐसा ना हो कि वो सामने खड़े हो जाएं और मैं तस्वीर से ही उलझी रहूं स्वामी रामतीर्थ कहते थे एक प्रेमी दूर देश चला गया वो अपनी प्रेसी को पत्र लिखता कि अब आता हूं अब आता हूं लेकिन उलझन बढ़ती गई काम बढ़ता गया प्रेसी थक गई अंततः वो एक दिन यात्रा की उसने उस दूर के गांव पहुंच गई जब वो पहुंची उसके द्वार पर तो सांझ का दिया जल चुका था वो दिया जलाए टेबल पर झुका कुछ लिख रहा था तो वो द्वार पर ही बैठ गई उसके काम में बाधा ना दे उसका लिखना पूरा हो जाए और वो पत्र लिख रहा था इसी प्रेषी को प्रेसी द्वार पर बैठी प्रेमी पत्र लिख रहा है इसी प्रेसी को इस ख्याल में कि वो दूर कहीं जहां छोड़ आया प्रेमी की आंख से आंसू टपक रहे और जिसके लिए वो रो रहा है वो द्वार पर बैठा है जिसके लिए रो रहा है उसे आलिंगन करने में क्षण भर की भी देरी की कोई जरूरत नहीं लेकिन उसे रोते देख के प्रेसी और परेशान हो गई कि वो इतना दुखी है बीच में बाधा डालने ठीक नहीं उसे निपट लेने दो अपने दुख से उसे जो लिखना है लिख लेने दो और वो प्रेसी को पत्र लिखता था लंबे लंबे जैसा प्रेमी लिखते कुछ लिखने को होता भी नहीं तो भी लिखते चले जाते वो पत्र का अंत ही नहीं आता मजबूरी में करना पड़ता है क्योंकि लिफाफे में एक सीमा होती लिखते ही जाते हैं लिखते जाते हैं लिखने को कुछ भी नहीं होता और ऐसे बहुत कुछ होता है वो लिखते ही जा रहा है पन्ने पे पन्ने आधी रात तक वो लिखता रहा उसने एक बार आंख उठा ना देखी कि कौन द्वार पर बैठा है और जब उसका पत्र पूरा हुआ और उसने आंख उठा देखी तो उसे भरोसा नहीं आया भरोसा आए भी कैसे सैकड़ों मील दूर छोड़ है और ये ग्रामीण युवती इस बड़े महानगर में आ जाएगी उसे घोसती तो सवाल ही नहीं उठ सकता वो घबरा गया वो समझा कि कुछ भूलचूक हो रही कोई भ्रांति हो रही शायद मैं इतनी देर तक पत्र लिखता रहा इसी इसी की याद करता रहा इसी का चेहरा देखता रहा तो शायद मेरे मन में प्रतिमा समा गई शायद मैं आत्म सम्मोहित हो गया हूं तो उसने चौंक के देखा उसे भरोसा नहीं आया उसने स्वागत नहीं किया उसने ये नहीं कहा कि तू कब आई वो थोड़ा सा घबराया दिखाई पड़ा कि ये हो क्या रहा है उसकी प्रेसी ने पूछा तुम इतने घबराए क्यों तब तो वो बोला अरे तो तू बोलती भी है <laughs> उसने कहा कि मैं यहां हूं और यहां घंटों से बैठी हूं तब उसे होश आया तब दौड़ के गले लगा तब रोने लगा बहुत और कहने लगा ये भी हद हो गई मैं तुझे ही पत्र लिख रहा था और जीवित तू यहां मौजूद थी साकार तू यहां मौजूद थी और मैं कल्पनाओं में उलझा था मेरा यही कह रही मेरा कह रही कोई कहियो रे प्रभु आवन की कि मैं ऐसी ही उलझी न रह जाऊं मैं ऐसे ही मन ही मन में ना अपनी कल्पनाओं के जाल बुनते रहूं मैं अपने सपनों में ऐसी ही ना डूबी रहूं अब मुझे अपना होश नहीं है कोई मुझे कह देना कि प्रभु आ गए फिर आ गए कोई मुझे जगा देना अब मेरी हालत शराबी की है कोई मुझे घर तक पहुंचा देना कोई मुझे संभाल लेना और प्रभु द्वार पे खड़े हो तो कोई मुझे हिला देना और कह देना कि वे आ गए हैं तू अब मत रो किसके लिए रोती कोई कही रे प्रभु आवन की आवन की मन भावन की उन्होंने मेरे मन को भा लिया है उन्होंने मेरे मन को जीत लिया है उन्होंने मुझे मिटा दिया है उन्होंने मुझे अपना निवास बना लिया है लेकिन फिर भी कभी होते कभी नहीं होते कभी उन्हें पाती हूं कभी खो देती हूं यह खोने पाने का खेल चल रहा है प्रेमी चाहता है सतत 24 घंटे जिससे प्रेम हो उसके पास रहे जिससे प्रेम हो वो उसके पास रहे एक क्षण को भी प्रेमी व्यवधान नहीं चाहता प्रेम की आकांक्षा समग्री भूत रूप से एक हो जाने की है तादात्म हो जाने की है भक्त भगवान में लीन हो जाना चाहता है और भगवान को अपने में लीन कर लेना चाहता है दुई नहीं चाहता ये द्वा ना बचे आप ना आवे लिख नहीं भेजे बाण पड़ी ललचावन की मीरा कहती ये भी बड़ा मजा है आप आते भी नहीं खुद तो आता नहीं इतना भी नहीं होता कि पाती ही लिख भेजे पत्र भी नहीं भेजते और तुम्हें खूब आदत पड़ गई है मुझे ललचाने की तुम मुझे दूर खड़े खड़े ललचाते हो तुम मुझे पुकारते हो दूर चांतारों से और मैं जितनी तुम्हारे पुकार से भर जाती हूं मुझे लगता है तुम प्रसन्न हो रहे हो इधर मैं तड़फी जाती हूं उधर तुम आनंदित हो रहे हो चोट पर चोट खाए जाते हैं और हम मुस्कुराए जाते हैं दाग दिल के जलाए जाते हैं तीरगी यूं मिटाए जाते हैं दर्द पर दर्द गम पर गम देकर राज़ राजफत सिखाए जाते हैं बक्स कर बेबसी और मजबूरी इख्तियार आजमाए जाते हैं खार फैला के बागे हस्ती में गुलाव गुल खिलाए जाते हैं बिजलियां गिर रही हैं हम पे इधर वो उधर मुस्कुराए जाते हैं दर्द पर दर्द गम पर गम देकर राजे उल्फत सिखाए जाते हैं एक ऐसा प्रेम का राज तुम सिखाते हो दर्द पर दर्द देकर गम पर गम देकर मगर यही रास्ता है प्रेम पीड़ा में से उमकता है पीड़ा में ही निखरता है उज्जवल होता है पीड़ा में ही कटता है जो जो गलत है पीड़ा की अग्नि से गुजरे बिना प्रेम का सोना शुद्ध नहीं होता शुद्ध कुंदन नहीं बनता दर्द पर दर्द गम पर गम देकर राजे उल्फत सिखाए जाते हैं बक्स पर बक्स कर बेबसी और मजबूरी इख्तियार आजमाए जाते हैं और एक तरफ तो दे दी है असहाय अवस्था बेबसी और मजबूरी और फिर दूसरी तरफ हमारी परीक्षा लिए जाते हो इधर बना दिया असहाय और परीक्षा के बड़े मापदंड जिससे गुजरना असंभव मालूम होता है खार फैला के बागी हस्ती में और सारे बगीचे में कांटे लगा दिए गुलाओ गुल खिलाए जाते और इन कांटों में ही फूल को खिलने की चुनौती इन्हीं कांटों में फूल को खिलना इन्हीं पीड़ाओं में प्रेमी को जगना ध्यान रखना धन से मिला सुख भी दुख से बदतर प्रेम से मिला दुख भी धन के मिले सुख से बेहतर अंतिम निर्णय में प्रेम के लिए जिसने पीड़ा झेली है वही सौभाग्यशाली है क्योंकि जितना पीड़ा झेलेगा उतना प्रेम का पात्र बनता जाएगा जितनी पीड़ा झेलेगा उतना ही शुद्ध होता जाएगा निखरता जाएगा पीड़ा को जितने अहोभाव से झेलेगा उतने ही परमात्मा के करीब होने लगेगा सुख में आदमी भटक जाते तथाकथित सुख में आदमी उलझ जाते छुद्र वासनाएं और क्षुद्र वासनाओं से मिले सुख आदमी को छिछला बनाते मैंने सुना है एक कोयले का दुकानदार था दो पार्टनर थे एक गया एक दिन साधु संघ में और बड़ा प्रभावित हो गया और उसने दीक्षा ले ली वो वापस आया तो दूसरे अपने साझीदार को कहा कि अद्भुत आनंद आ रहा है अब तू भी दीक्षा ले ले मगर वो साझीदार सुने कुछ बोले ना दिन बीते दो दिन बीते निश्चित ही जब किसी को आनंद अनुभव होता है तो अपने निकट को बांटना चाहता है तुम भी मेरे पास आते हो तो कभी चाहते तुम्हारी पत्नी आ जाए पति आ जाए बेटा आ जाए वो बड़ी कोशिश करता था कि चल तू भाई एक दफा सुन भी तो कुछ अद्भुत होता है मगर उसने कहा कि देख अब ज्यादा मेरे पीछे मत पड़ा अगर मैं भी धार्मिक हो गया तो कोयला कौन लेगा कौन कोयला और डांडी कौन मारेगा ये भी तो सोच देख रहा हूं जब से तू ये साधु सत्संग में पड़ा है डांडी नहीं मार रहा है ये दुकान चला नहीं कि नहीं तो ये दुनिया है यहां दुकान है यहां आधा आधा है हर चीज में यहां अगर आधे लोग हृदय पूर्ण जीते हैं तो आधे लोग मस्तिष्क पूर्ण जीते यह संतुलन बनाए रखते हैं। नहीं तो संतुलन उखड़ जाए मेरे देखे 50 प्रतिशत लोगों को सहजी अनुभव होते हालांकि वो अपने अनुभवों को संग्रहित नहीं करते और भय के कारण किसी को कहते भी नहीं कि लोग कहेंगे पागल हो गए कल सुमित्रा का प्रश्न था सुमित्रा काठमांडू से आई उसने पूछा कि मैं इतने प्रसन्न कभी भी नहीं थी अपने जीवन में ये सात दिन मेरे जीवन में अपार आनंद के दिन थे मैं कभी हंसी नहीं जीवन में सात दिन मैं हंसती रही हूं प्रसन्न रही हूं गदगद गद रही हूं अब मैं डरती हूं कि लौट के जाऊंगी तो कहीं ये खो तो नहीं जाएगा ये खोने का डर क्यों पैदा होता यह डर इसलिए पैदा होता है कि वो लोग जो सुमित्रा को एक ढंग से जानते रहे यहां तो ठीक है यहां तो मस्तों की एक जमात है यहां तुम ना हंसो न रो तो लोग सोचते हैं कुछ गड़बड़ बात क्या है? लेकिन वहां काठमांडू वापस जाएगी तो वहां दूसरे तरह के लोग हैं उनसे तो ये ये भी नहीं कह सकेगी कि, कि सात दिन में आनंद तरह वो कहेंगे तुम्हारा दिमाग ठीक आनंद होता रहा होगा पहले कभी सतयुग में अब नहीं होता इस कलयुग में कहा आनंद किसी जैन से कहेगी कि आनंद वो गए पागल हो गई हो पहले होता था पंचम काल चल रहा है, आप कहा आनंद अंधेरी रात चल रही अब कहां आनंद कहेगी कि कुछ झलके मिली कोई मानेगा नहीं जब कोई नहीं मानेगा तो कह भी ना सकेगी कह भी ना सकेगी और प्रकट भी ना कर सकेगी दबा लेगी थोड़े दिन में बात जो घटी थी वो स्मृति रह जाएगी फिर थोड़े दिन में स्मृति धूमिल हो जाएगी साल दो साल के बाद सोचने लगी कि ऐसा हुआ था सच हुआ था या मैंने कल्पना कर ली थी क्योंकि अगर सच था तो टिकता टिका क्यों नहीं मन का ही भाव रहा होगा शायद सम्मोहित हो गई थी वह इतने लोग प्रसन्न थे आनंदित थे नाच रहे थे उसी रो में मैं भी बह गई थी नहीं तो जो तुम्हारे भीतर यहां हो रहा है वो कहीं भी होगा काठमांडू में कोई अर्चन नहीं कहीं कोई अर्चन नहीं पर अर्चन इस बात से आती है कि हम अपनी बात को प्रकट तक नहीं कर पाते तुमने तो कभी सोचा कि तुम्हें ईश्वर का अनुभव हो जाए तुम अपनी पत्नी से जाकर कह सकोगे कि मुझे ईश्वर का अनुभव हुआ वो फौरन फोन करेगी पुलिस में कि मेरे पति को कुछ गड़बड़ हो गई पुलिस भेजो या खबर करेगी डॉक्टर को कि जल्दी आओ या अपने रिश्तेदारों को बुलाएगी कि इनको बांधो इनको कुछ हो गया इनको ट्रेंकुलाइजर वगैरह दिलवाओ या इलेक्ट्रिक शाक इनको कुछ हो गया ऐसा हुआ मेरे एक मित्र यहां से संन्यास लेकर काशी गए कुछ दिन बाद उनकी खबर आई कि मैं अस्पताल में पड़ा हूं रही खूब मजा मैं आनंदित हूं इसलिए अस्पताल में पड़ा हूं घर के लोगों ने जबरदस्ती अस्पताल में भर्ती करवा दिया है तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं मैं उनसे कहता हूं मुझे अनुभव हो रहा है वो कहते हैं तुम चुप रहो तुम बोलो ही मत तुम शांति रखो मैं उनसे कहता हूं मैं शांति के ही कारण तो आनंदित हो रहा हूं वो मुझे नाचने भी नहीं देते गाने भी नहीं देते डॉक्टर है वो कहता है कि तुम ये गहर वस्त्र छोड़ो इसी से झंझट में पड़े उन मित्र ने लिखा है कि मुझे लगता है कि ये सब पागल हैं मगर इन सबको लगता है कि मैं पागल हूं मैं जिंदगी में कभी इतना आनंदित नहीं था तब मुझे किसी ने अस्पताल में भर्ती नहीं किया मेरे बच्चे रोते वो मुझसे कहते हैं कि आप ठीक हो जाओ और मुझे हंसी आती कि मैं इतना ठीक कभी था ही नहीं जितना ठीक अब हूं दफ्तर के लोगों ने मुझे छुट्टी दे दी वो कहते हैं तुम दो तीन महीने आराम ही कर लो क्योंकि जा के बैठता हूं टेबल पे प्रसन्न तो उनको जस्ता नहीं वही पुराना आदमी वो चाहते हैं कि चला आ रहा है घसीटता हुआ अपने को सिर पे बोझ लिए हुए मरा मराया किसी तरह है? वो वही आदमी देखना चाहते अब मैं क्या करूं मैंने उनको कहा कि तुम यहां आ जाओ वो आके गए मैंने उनको समझाया कि तुम्हें जो हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है मगर काशी जैसी खतरनाक जगह ये काठमांडू से काशी ज्यादा खतरनाक है यहां काठ के उल्लू ज्यादा है काशी नहीं तुम काशी में हो सोच समझ के चलो जब एकांत में निकल गए कहीं हंस लिए नाच लिए कहीं एकांत में मंदिर में जाके या गंगा में चले गए वहां अपना उछल कूंद कर लिए रेत में जाके मगर दफ्तर इत्यादि में अगर तुम नाचते प्रसन्न जाओगे इतने उदास लोग ये बर्दाश्त न कर सकेंगे और उनकी भी अपनी व्यवस्था है वो सोचते हैं कि ये स्वाभाविक नहीं स्वाभाविक दुख है या अस्वाभाविक कुछ गड़बड़ हो रही फिर उनकी भीड़ अस्पताल भी उनके डॉक्टर भी उनके सब उनका जाल है तुम वहां बिल्कुल अकेले हो तुम्हें थोड़ा सोच से चलना पड़े वही मैं सुमित्रा से कहता यह आनंद तो रह सकेगा इसमें कोई अड़चन नहीं द्वार दरवाजे बंद करके आनंदित हो लेना मैं काठमांडू में उतना ही उपलब्ध रहूंगा जितना यहां हूं जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इसको भी एकदम से प्रकट मत करने लगना जब देख लो आदमी को पहचान लो कि हां अपने ही जैसा है तब प्रकट करना नहीं तो मत प्रकट करना पहले जरा जांच परख कर लेना कि है, है पियकड़ है तो ठीक है तो इससे पीने की बातें करना निकाल लाना अपनी सब शराब इत्यादि और प्याले फैला देना और दस्तरखान बिछा देना और होने देना आनंद मगर पहले गौर से देख लेना ये आदमी किस तरह का है ये उन लोगों में से नहीं है जिनको भगवान बनाता हो होशियार अगर उनमें से है इससे बात ही मत करना नहीं तो ये तुम्हें झंझट में डालेगा क्योंकि ये लाख हैं और तुम्हें एक हो अपनी मस्ती को अपने भीतर रखना एकांत एक में प्रकट हो जाने देना वृक्षों से बात कर लेना चांतारों से बोल लेना हाड़ पत्थरों से कह देना उनके पास भी हृदय और आदमियों से ज्यादा बेहतर अब भी धड़कता है